गुरु चरण हनुमान की दोहा तीन सो तेईस के बाद जनक पाठ महू मा किम जाई बखानी सो जस सुकृत सुख सुंदर पाई कर कनेक विधि रचिय बनाई समान मुनि वरण बुलाई सुनप सुहासिन साध रुल्याई जनक बान दुश सोह सुन इम गिर संगदी जन मैना समत कलश मणिको परूरे शुच सुगंध मंगल जलपुर निज कर मुद्दा हरे राम के आगे कहीं वे दमि मंगल पानी। दानी गंगन सुमन धरि अवसर जानी बरुदी कदम पति अनुरागे लागे पाए लागे पखारन पंकज प्रेम तन पुली नरु नभ नगर दान निशान जय धनु मगजन चंद चली जय तद सरोज मनो जय हरि उ सरसद विराज सक्रत सुन रत बिमल कामन सकल भाज परस मुनि बनी का लही गति रही जो पातकमी मकर सम परम धूप मन मुनि जोगी जन जे से पद पखारत भाग्य भनक जय जय सबका घर कुरी कर तल जोड़ी साख चार दो फुल गुरु करें कहानी बिलोक विधि सुर मनु जमुनि आनंद नूल दूलो देखम पति फूल चतन फूल सो कर लो करे दिधानु कन्यादान नुजन कियामवंत जिम गिर मे सी हरण श्री सागर दई किमी जमक राष्ट्रीय शनय विधेयमूरती सांबरी करी हो न विधिवत गां जोरी होन लागी भावरी जय धुनि बंदी बेज धुनि मंगल दान निशान सुन हर सही भर सही सुर सुमन सुजान राम चंद्र की जय कवन सुत अनु की जय बोलो कई सदसन की जय <tune song> अब इस करें जनकपुरी में महाराज जनक जी के राजभवन आंगन में बारत आ गई और वहाँ विवाह का कार्यक्रम चल रहा है देख रहे पिता सीता जी को बुलवाया गया वो वहीं देवताओं तो के पूजन करवाया गया बैठने के लिए उनको आसन दिया गया और इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ा है अब इस, इसके साथ ही हवन होता रहा है और हवन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुझे वो पानी ग्रहण का समय आया तो उसके लिए फिर सुनैना जी को बुलाया गया अभी तक केवल जनक जी के लिए वहाँ स्थित सुनैना जी की तो वो समय जो है उनको भी बुलाया गया उनका वर्णन करते हैं सुनैना का लेकिन जनक के पात्र महसी जानी सारा संसार जानता है तो जनक की पात्र महर्षी पात्र महसी के मैंने सबसे बड़े रानी है मुख्य रानी महारानी जो है वो उसके मन और भी रानिया हैं, लेकिन है लेकिन मुख्य रानी अन्य रानियों को यहाँ नहीं बुलाया गया केवल यही पाठ महर्षि को बुलाया गया इन्हीं को कन्यादान करने, करने का अधिकार है इसलिए वो उनको उपस्थित हुआ अब उनकी महिमा बताते है कहते हैं सुन जाए बी यही सीताजी की माता है सीताजी की माता सीताजी की प्रतिमा लो पथवी ऐसी हुई लेकिन फिर भी <स्थाजी> जी ने इसलिए जो है ये है सीता जी उन्हीं को माता करके जानती हैं किस प्रकार का सम्बन्ध नहीं आता आप कहते हैं सीएम मात तुम जाए बतानी सीता जी की माता का उनका वर्णन कैसे किया गया माने वर्णन की उनकी महिमा बहुत क्या महिमा है कि सुजस शुकर सुकृत सुंदर सुंदरताई और सब समेत विधि रची बनाई विधाता ने इनको जो वो सब प्रकार से योग्य बनाया एक तो इनमें सुकृत बहुत पुणे मेहनत किए और के फल स्वरूप इनको श्रेष्ठ प्राप्त हुआ सुख प्राप्त हुआ सुंदरता प्राप्त हुई। ये सब इकट्ठा करके सब समय की मानो के सबका सभी सब इकट्ठा करके सब एक बना दिया। जितने भी पुण्य हैं, वो सब इनको मान लो प्राप्त है फिर तो जैसा इनको श्रेष्ठ प्राप्त है वो सारा श्रेष्ठ भी इनको सबको प्राप्त है और फिर इनका सबका सुख सुंदरता ये सब प्राप्त है तो इस बात को तो सीधा सी ध्यान रखते है की जैसे ये सब वर्णन जो करते हैं ये इसमें पुण्य का इनका सबका संबंध है पुण्य है धर्म है चाहे इसको पुण्य कहो चाहे इसे धर्म कहो चाहे अपना कर्तव्य कर्म कहो ये इसी के फल में ये सब इसके फल नहीं है ये सब यहाँ गिना दिए श्रोय है श्रोत लिखिए सुख ये गिना दिया सुंदरता गिना दी अश्वर की बात इसलिए नहीं कहते कि तो वो तो अभी आगे आने वाली बात तो इस समय कैसे स्वर की बात कह रहे इसलिए वो अप्रासंगिक है लेकिन बाकी इस्लोक में जो कुछ भी प्राप्त है वो सब उनके पुण्य के पास प्राप्त है तो सुकृत सुख सुन्दरताई सब समेत बनाई विधाता ने सब का सब उनको प्राप्त करा दिया है तो इसलिए इनकी बड़ी महिमा है तो और समय जान बुलाई और ऐसी जिसने उनको समय समझ करके बुलाया गया समय के मैंने उपयुक्त अवसर समझ करके गया अब आवश्यकता है जब जिसकी आवश्यकता है तब बुलायी सीताजी की जब थी तब उनको बुलाया उसके बाद में सुनैना जी की आवश्यकता सुनैना जी सीताजी के साथ नहीं आये वो वही रह की सत्या सीताजी के लिए आये थी अब सुनैना जी जो है वो अपने अंदर से जहाँ महल में थी वहाँ से फिर बुलाया गया तो सुनत सुहासर ले आई तो उनको इसके तो मैंने ये जैसे सुना कैसी और सुनिया जिनके साथ में उनको जल्दी ही ले आई आकर पूर्वक उनको लाकर उपस्थित कर दिया इसके माने उनको पहले ही मालूम था तो सावधान भी थी अभी जब यहाँ पर ये पूजन हो जाएगा हम हमारी जरूरत पड़ेगी हमें जाना पड़ेगा इसलिए पहले से तैयार बैठी की सामग्री लिए हुए और सब तैयारी किए हुए तो जनक सो महीना जब वो आ गए उनको जो है जनक जी के बाम भाग में तो आकर के बैठे तो बाम भाग इसलिए बता दिया कि सामान्य सिद्धांत यही है कि उसने आप फिर उसके बाए भाग में बाए हाथ पर बैठती जैसे शास्त्र को देखे तो ऐसा भी है कि समय दाहिनी बैठना चाहिए कुछ अवसर ऐसे हैं जहाँ पर कि पत्नी जो है अपने पति के दाहिने भाग में बैठती है जहाँ पूजन इत्यादि का कार्य होता है जहाँ यज्ञ आदि के कर्म होते हैं वहां पर उनको जो है दाहिने बैठने के लिए अधिकार है लेकिन जहाँ आशीर्वाद देना हो आशीर्वाद प्राप्त करना हो अथवा अच्छा अन्य सामान निश्चित में हो तो वहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों के को भाग में बाई ओर उनको बैठना चाहिए तब तो यहाँ पर चली। इस बात को लेकर के विद्वानों ने विचार की यहाँ तो उसी राशि ने बाम भाग में लिखा तो गलत लिखा तब तो फिर तो उसको उसको सही करने लगे लोग भाई सही बनाओ उसे तो उसी दास ने गलती की तो सही कैसे हो तो कुछ लोगो ने कहा की जनक बाम जिस सो सुनैना के बाम भाग में जनक जी विराजमान है तो क्या हो गया असम नर्थ लगाने की बात है चौकारी में शब्द कर लिया। तो हो गया फिर लग जाए सरकार को लेकिन एक ने कहा कि नहीं इस प्रकार का नहीं यह है ये अवसर जो है चूंकि सीता जी का पानी होना है उनको आशीर्वाद देना है ऐसे अवसर पर, पर शास्त्रों में बायकर बैठने के लिए कहा गया इसलिए तुलसीदास ने बायकर भी कहा सीता वाला अर्थ जो मंजूर नहीं किया जाता जो तो सहज अर्थ लगता है उसी को स्वीकार किया इसलिए है कि जन जनक, जनक के बाम जनक के बाम भाई तरफ सोह सुनैना सुनैना के लिए सो शब्द प्रयुक्त किया गया इसलिए उन्होंने जनक जी को ये नहीं कहा जाता सुनैना के दाहिनी तरफ सुनेना जी के भाई और जनक जी शोभित है ऐसा नहीं सो ऐसी बहुत दूर निकल जाएगा नहीं तो जनक सोह ऐसे पहले चाहिए तो जनक को तो सो चंदी खाने सो लिखा गया इसलिए अर्थ यही तो हुआ की सुनैना जी जनक जी के बाएं तरफ बैठी हुई है और हिम गिर बनी जन जैसे की हिम हिमांचल के साथ में मैना हो इस प्रकार से उदाहरण बताओ तो उदाहरण ये है अब यहाँ पर जो ये प्रसंग चलता है आगे जनक जी और जिसमैना इन दोनों को हिमांचल और मैना उन दोनों के साथ समान ही नाम भी मिलकर जुलता है एक महीना है दूसरी सौ महीना है तो ऐसे जो है ये दोनों इनकी समानता बता रहे हैं तो उदाहरण देना पड़ता है कहीं ना कहीं तो उदाहरण आगे चलकर चल ये उदाहरण आगे भी चलता है जैसे कि हिमांचल ने अपनी पुत्री जो है पार्वती जी को शंकर जी को समर्पित किया ऐसी इसमें भी आगे कहते हैं कि जनक जी ने सीता जी को उन्हीं भगवान राम को समर्पित किया और समर्पित करने के पीछे भाव ये अब ये इनका विवाह हो रहा है लेकिन जनक जी के और उनके मन में अथवा उधर हिमांचल और मैना के मन में भी बराबर ये भाव था ये तो इन्हीं की पत्नी है पार्वती जी शंकर जी की ही अविकार से अनाविकार से उन्ही की श्रद्धांजलि है इसी प्रकार से सीता जी भी भगवान राम की ही हैं तो उन्हीं को उनको दे रहे हैं मानी का जिसकी वे होती उसी को दे देना समर्पण है तो ऐसे करके भाव उनके साथ में है ऐसा नहीं कि वो हमारी पुत्री है और ये जी राम जी अलग है ये भाव भेद भाव की बात नहीं है दोनों ये कही हैं और उनको सीता जी को भगवान श्री राम जी को समर्पित करना है इस प्रकार की सुमीग्री जन्म ये उदाहरण हो गया और तो एक बात ये भी की अभी बालकांड में ही प्रारंभ में शंकर जी के पार्वती जी के विवाह का वर्णन भी हुआ है। तो जिन लोगों ने वो विवाह का वर्णन सुना और जो भावनाओं से और से प्रेरित होकर वो सब कार्य हुए उन्ही को यहाँ समझ लेना चाहिए अथवा दोनों की तुलना कर लेनी चाहिए जैसे शंकर जी पार्वती जी का दवा हुआ ऐसे भगवान राम का सीता जी का दवा हुआ भगवान शंकर जी पार्वती जी भी परमात्मा और माया शक्ति हैं। किसी प्रकार भगवान राम भी पर परमात्मा है माया शक्ति हैं। वो दोनों एक ही तत्व हैं। माने एक जगह वो शंकर जी पार्वती हैं, दूसरी जगह राम और सीता जी है वही एक तत्व ऐसा नहीं की दो समान शक्तिया दो देवताए दो परम परम परमात्माए दोनों एक ही है किस प्रकार से वर्णन करते हैं इसलिए ध्यान रखें तो कनक कलश भरी कोपरे रूरे कोपर रूरे फिर स्वर्ण के कलश और मणि कोपर मणियों से सजे हुए थाल रूरे जो बहुत सुंदर हैं, सुच सुगंध मंगल जल पूरे जिनमें पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए हैं वो लाकर करके उठाए मैंने अब उनके भगवान श्री राम जी के और सीता जी के चरण पसारने इसलिए उसके जल की व्यवस्था करनी थी तो भगवान श्री राम जी के सामने सुनैना ने थाली या पर कहा वो ला करके खाली उनके सामने रखा और एक खड़े में जल लेकर के रखा जल यह है तीर्थों का जल उनसे लेकर के गंगा जी का जल पवित्र जल लेकर के वहाँ रखा गया और उनसे तो उनके चरण पखारे जाना है तो उसकी व्यवस्था है मानिए सामग्री पहले वही रखी हुई थी अथवा प्रचारक उसको दिए हुए खड़े नौकर जो है पर चारों तरफ देखे वो सब थाल दिए हुए जल में जल एक कलश में भरे हुए स्वर्ण के कलशों में लिए हुए खड़े थे तो जैसे ही सुनैना जी ने मांगा तैसे तो उन्होंने दे दिया और सुनैना जी ने अपने हाथ से स्वर्ण देकर के उनको भगवान श्री राम जी के आगे रखा क्योंकि पहले भगवान श्री राम जी के चरण पखारने थे उसके बाद सीता जी के पखारने थे तो इससे यह भी पता चलता है कि दो थाल रखे गए एक थाल ला करके पहले भगवान श्री राम जी के सामने रखा गया उनके चरण पखारे उसके बाद दूसरा थाल सीताजी के सामने रखा गया चरण रखा ये चरण पैर पूजने के जैसे की अपने देशी लगा की अपनी पुत्री के पैर पूजने ऐसा बोलते है विवाह करना माने क्या है कि भाई अब कुछ उपाय हो जिससे कि इस पुत्री के पैर पूज दिए जाए मानी विवाह कर दिया जाए पैर पूजना विवाह करना तो ऐसे करके उनके पैर जा रहे हैं तो उनके पहले चरण खो उनके चरणों की पूजा होगी तो चनक कलश मणि को करे रूरे और सुच सुगंध मंगल जल जो भरा हुआ है वो तो सूच है मैंने पवित्र जल गंगा जी प्यादि तमाम नाम नहीं बताया इस प्रकार के पवित्र नदियों का सागर का ये सब जल लेकर के सप्त स्थानीय जल लेकर के उसमें भरा जाता पवित्र जल माना जाता तो वो पवित्र जल है काफी सुगंधित है मांगलिक है ये भी तीर्थों का जल इसलिए मंगल में है ये सब भरा हुआ है तो भर करके सामने रखा गया निजी के राय अरुणानी घरे राम के आगे आनी इस कहते तो अपने हाथ से राय रानी रानी ने सुनैना ने भी करके उनको अपने हाथ से रखा और महाराज जनक जी ने भी अपने हाथ से सामने उनके रखा तो मैंने दोनों ने ही सब ये साथ रखे अपने हाथ से रखने को बताते हैं आदर दिखाना होता है वहाँ ये दिखाते निजी कर्म मुदी के राय अपने हाथ से निजी कर भी अपने हाथ से रखा तो इसके मायने की अब उनको वहाँ पर जनक जी को स्वयं उनके चरण भ्रमे थे इसलिए अपने हाथ से रखे सुनैना ने को भी यही कार्य अपने हाथ से करना था इसलिए सब पात्र भी ला करके जले प्यार भी अपने हाथ से रखा था परिचारक लोग ये खड़े हुए थे उनसे ये नहीं कहा कि तो तुम यहाँ पर रख ऐसा नहीं बोलो अपने हाथ से उनसे पहले लिया और लेकर के सर्व के सामने रखा घरे राम के आगे आनी लाकर के उन्होंने भगवान श्री राम जी के सामने रखे और पढ़े वेद मुनि मंगल बाणी और फिर वो जो है वो हो मुद पढ़े मंगलवाणी मंगलिक बाणी मान मंगल वेद पाठा मुनि लोग वेद पाठ बोल हैं जिस समय ये कार्य होता है का उस समय जो वैदिक मंत्र हैं उनका इस समय उच्चारण कर रहे हैं है शामदेदी धूम मंगलवाणी ऐसी कह करके और शस्त्र पाठ कर रहे हैं शामी पाठ कराता है तो करते है गगन सुमन घर अवसर जानी और आकाश से जो है वो देवता लोग फूल बरसाने अब फूल बरसाने लगे अब एक बात और थी अब ये चरण धोने का कार्य मानस में दो जगह एक केवल भगवान की शरण धोए, और एक जो है जनक जी ने भी शरण धोए ये दोनों देखने लायक स्थल पढ़ो दूसरा स्थल ही पढ़ना चाहिए समान वर्णन वहाँ पर हो वहाँ पर वो केवट जो है अकेला ही भगवान के चरण धो रहा उसकी पत्नी माने यहाँ जनक जी है और जी भी है दोनों भगवान के चरण धो रहे हैं वहाँ पर जो वो जब चरण धोने की व्यवस्था केवट ने की तो देवता लोगो ने फूल बताया वहाँ पर भी बरने और यहाँ पर भी देवताओं ने फूल बखाना शुरू कर दिए तो गगन सुमा ने घड़ी अवसर जानी अब अवसर जान करके कि आज जी और ये सुनौना जी भगवान श्री राम जी के चरण धो रहे हैं वो अवसर आ गया है इसलिए जो है उन्होंने फूल बखाए अब बस अंतर इसका है की देवताओं ने जब केवट के ऊपर भगवान राम के ऊपर फूल बताए तब थोड़े फूल बरता है और जब यहाँ फूल बरता है झड़ी लगा दी झड़ी बाकी थोड़े थोड़े अंतर करके तुलसीदास जी को तो मिलते हैं ऐसा लगता है तुलसीदास जी भी यहाँ ज्यादा पसंद है तो उनकी तुलसीदास जी की प्रसन्नता के कारण देवता भी प्रसन्न है और ज्यादा फूल बरसा रहे है ये क्रम इस प्रकार गंगन सुमन झरी अवसर जाने और बड़े बिलोक दंपति अनुगा अब इस समय दोनों ने बड़ दंपति के माने अब दोनों हो गए जनक जी और सुनैना दोनों को एक ही शब्द में उनका अर्थ माना दोनों ने देखा भगवान श्रीराम जी को बर सीता जी के बल भगवान राम को सीता जी के बल के रूप में देखा अभी दे समय में वैसे तो देख ही रहे भगवान राम जब जब विशाला में आए धनुष उस समय भी उनको देख रहे थे देखते तो तब भी रहे थे अब दोनों देख रहे हैं उनको तो वर्ग रूप में तो वैसी सजे सजाए जिस प्रकार से सीता जी उस समय श्रृंगार किए हुए हुई मंडप के नीचे बैठे हुई भगवान राम भी उसी प्रकार के वर रूप धारण किए हुए वहाँ विराजमान है ऐसा जगजनक जी ने देखा तो अनुरागे मैंने उनके हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हो गया उनके हृदय में प्रेम भाव मन भावना प्रेम की भावना उनके हृदय उछलने लगी प्रगट होने लगी और फिर पाये पुनीट पखड़ने लगे ऐसे से भरे हुए बड़े प्रेम से भरे हुए उन्होंने फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी के पाए पखड़ने का किया <coughs> जी ने जल छोड़ा जनक जी ने चरण धोए उसके बाद फिर जनक जी ने जल छोड़ा और सुनै सीता चरण धोए और दोनों किस प्रकार के चरण दोनों के दोनों ने धोकर के सुनैना में भी जनक जी ने भगवान राम के भी थे अब जनक जी ने भगवान राम के और सीता जी के इन दोनों के चरण थे इस प्रकार से दोनों ने उनके चरण दोनों के ये सबसे पहला कार्यक्रम विवाह ने जनक जी ने इस प्रकार का किया अभी तो सीता जी आई थी देवताओं की पूजा करके बैठी हुई थी अभी और कोई वैवाहिक कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ था लेकिन अब यहाँ से उनका जो वो जो उपक्रम होना था कि कैसे विवाह की जो जो जो कार्य होते हैं उन सबका वर्णन होगा सबसे पहले इस प्रकार के चरण पखड़ने का काम पहले होगा उसके बाद में दूसरे काम होते हैं। जो दूसरे काम होते हैं उनका उसी क्रम से वर्णन करते जाते तो जो जो होता जाता है वही उससे वर्णन करते जाते लागे पखारन पाए पंकज प्रेम कन पुन अब गणेश जी जो है उनके भगवान श्री राम जी के चरण पखाड़ रहे हैं तो पाए पंकज उनके चरण कमल के समान तब ये ध्यान रखते है भगवान के दो चरण कमल के समान है और प्रेम पन पुलतावली और जनक जी का हृदय प्रेम से परिपूर्ण अनुराग प्रेम उससे परिपूर्ण का हृदय उसके कारण शरीर रोमांचित हो रहा है माना भाव इतना प्रबल भाव प्रेम का ज़द ज़द हो गया कि शरीर ही जांचित गदगद होकर के उनके चरण धो अब यहाँ पर महिमा दिखाते हैं कि चरण कौन से हैं कैसे है उनका वर्णन करते हैं यहाँ पर कहते है की ये भगवान श्री राम जी के चरणों का धोना कोई सामान्य घटना नहीं इसकी एक विशेष बात ये बड़े दुर्लभ चरण हैं कैसे कैसे किनको कि प्राप्त हुए उनका उल्लेख करते हैं। लेकिन नव नगर दान निशान जय धुन उन जन्म चुके चले अब आकाश आकाश में और नगर में दोनों जगह दान निशान दान भी चल रहा है और निशान मनी बाजी भी बज रहे है देवांगना गीत गा रहे हैं और देवता लोग बाजी बजा रहे हैं यहाँ भूम पर भी नव यहाँ पर नगर में नगर के मैंने भूम पर यहाँ यहाँ भूमि पर क्या हो रहा है कि स्त्रियाँ वहाँ पर सब है छठी ये अपने मंगल गीत गा रही हैं और ये सब लोग भेज लोग, पाठ कर रहे हैं और द्वार पर बाजे बज रहे हैं इस प्रकार से दोनों जगह हो रहा है और जय धूम उमंग और सब लोग जय जयकार बोल रहे हैं तो उमंग जन से उदेश चली इस प्रकार से देखते हैं कि एक है की एक उमंग चारों दिशाओं मैंने जब इस प्रकार के पैर का कार्य हुआ तो एक उमंग उठी मन तो उत्साह मन में आया और उसकी लहर चारों तरफ पदी उसके परिणाम में आनंद है, तो ये सब आनंद का ही वर्णन है ये जो कुछ भी विवाह के कार्य जितने होते जा रहे हैं, उसमें समय एक एक बात में सब हर बात बात में आनंद की बात है बात बात में प्रसन्नता प्रमोद आनंद सुख उसी तो का वर्णन जगह जगह कर गए और हर कोई जितने लोग सब प्रसन्न आनंद जनित जी भी उस समय अनुराग भरे हुए प्रेम पर पूर्ण आनंद से आनंदित हैं। सुनना जी भी उसी प्रकार के आनंद से आनंदित हैं। देवता लोग जो देख रहे हैं वो भी उसमें आनंद को प्राप्त कर रहे हैं देवता लोग कभी तो फिल ब रहे हैं आनंदित है बाजे बजा रहे हैं क्योंकि आनंदित है ये सब आनंद सब लोग है सबके साथ में आनंद कर अब कहते हैं जय पद सरोज मनोज अरि सर सदै गिराज ही ये वही चरण कमल है जो मनोज अरि मनोज अरि के माने शंकर जी <kissar> भगवान शंकर जी है उनके हृदय में पुरुषर उनके हृदय रूपी सरोवर में सदैग विराज ही सदा विराज होते हैं जैसे किसी सरोवर में कमल तो सदा ही फैला रहे इसी प्रकार से अब इसकी उपमा क्या हो गयी शंकर जी का हृदय सरोवर के समान हो गया और भगवान के चरण दोनों चरण के हृदय में कमल के समान सदा विराजित कहने के तात्पर्य है की भगवान शंकर जी जिन चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं जब उनका स्मरण करेंगे शंकर जी भगवान श्री जी राम तो जी के चरणों का तरी उनके हृदय में बराबर रहेंगे तो हृदय सरोवर में और हृदय के सरोवर एक्चुअल सरोवर थोड़े बराबर है शंकर जी के शरीर के भीतर जल का बराबर उसमें कमल करेगा अरे कहने का तात्पर्य की जब शंकर जी के अपने हृदय में शंकर जी जो है भगवान श्री राम जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते हैं तो निश्चय स्मरण करते तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे की सरोवर में कमल खुले हो इस प्रकार से और फिर कहते हैं और जय सुकृत सुन विमलता मन सकल कलमल भागही और जिन शकृत एक बार और जिन चरणों का एक बार भी स्मरण करने में से विमलता मन मन में निर्मलता आ जाती और सकल कलमल भागही और जितने भी कलियों के मल हैं वह सब भाग जाते मन हृदय शुद्ध हो जाता जैसे भगवान के चरणों का स्मरण किया हृदय में भगवान के चरण आए वैसे कलमल क्या है काम क्रोध लोभ मोह मद मसर ईर्षा ये सब परिमल अचुतान प्रसन्न हो गया आनंदित हो गया तो ये कहते हैं कि इन है समस्त मानसिक विकारों से बचने के लिए लोग भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान करते रहे <coughs> तो अब ये इनका स्मरण हुआ की ये इनके चरणों की वो महीना प्रकार जे परस मुनि बनिका लगी और गति रही जो पातकमयी और फिर याद करो ये चरण की महिमा और क्या है कि इन्हीं चरणों का स्पर्श पा करके मुनि बनता लही मुनि बनता मैंने अहिल्या अहिल्या में चरण जी भगवान ने अपने चरण अहिल्या को स्पर्श कर उसके कारण उसको अहिल्या का क्या हो गया लही गति रही जो पातकमयी जो पातकमयी रही जो बहुत दिनों से वहाँ पाप के कारण से पत्थर बनी हुई थी वो फिर उसने अपनी सदगत प्राप्त कर ली मैंने उसके सारे पाप दिए शुद्ध हो यही भगवान के चरणों का स्पर्शता है तो ये वही चरण है मैंने जिनका बताते हैं कि देखो कैसे कहाँ इनके चरणों की महिमा दिखाई देती है उन महिमा का स्मरण कराते और फिर कहते हैं कि मकरंद जिनको शुक्षता अवशिशन ही और जिनका की मकर मैने भगवान के चरण तो कमल के समान हुए तो कमल के भीतर जो पराग है पराग के भीतर जो मकरंद है वो मकरंद क्या है मकरंद मानो गंगा जी तो वो मकरंद जिनको शंकर जी के सिर पर जो हो गंगा जी है वो गंगा जी मानो भगवान श्री राम जी के चरण का मकरंद है और वहाँ वो सुशोधित हैं और सुचिता शंभ सुर शुचिता अवधता लोग वर्णन करते हैं कि सुचिता की अवधि है माना पर्व शुद्ध गंगा जी गंगा जी के समान पवित्र कुछ सबसे ज्यादा पवित्र गंगा जी जिनके गंगा जी स्वयं पवित्र क्योंकि भगवान के चरणों के मकरंद में हो और फिर जो है वो लो जो लोग गंगा जी का स्पर्श कर लें गंगा जी का एक तरह जल भी पी लें स्नान कर लें तो उनके भी पाप जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाए वो भी पवित्र हो जाए शुद्ध हो जाए तो ये कहते हैं जिस प्रकार ऐसी ये है भगवान के चरण है और उनके चरणों का मकरण गंगा जी है उनकी ये महिमा होगी और फिर कर्म कर मधुप मन मुनि योग जन जैसे ये मत गति लाए अब देखो कहते हैं कि मुन् लोग जो हैं अपने मन को मधु बनाते हैं योगी लोग और फिर ऐसी अभी मत गति लाए और फिर अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते रहते हैं करते करते जो अभिमत उनको गति चाहिए वो फिर तो उनको प्राप्त होती है तो क्या क्या वर्णन किया भगवान के चरणों का वर्णन किया कमल के समान है और कमल होते है जल में इसलिए जल का वर्णन किया और फिर कमल की महिमा का वर्णन किया कमल के मकरंद का वर्णन किया उसके दर्शन का फल कहा उसके स्मरण का फल कहा उसके स्पर्श का फल कहा हाँ। इन सब का वर्णन करके अब ये कहते हैं कि जो जिनका कि स्मरण करते हैं जो अपने मन से भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं स्मरण करते हैं उनका फल बताते हैं तो ये जो है मुनि लोगों के मन मधु के समान है अब जल भी हो कमल भी हो कमल का मकरंद भी हो तो मधु भी तो होने चाहिए भवरे हो तब बात हो इसलिए जो तुलसीदास जी इस प्रकार का रूपक जिसे कहते हैं काव्य का उसका जब वर्णन करते हैं रूपक तो वो हो एक पूरा शांडो का रूपक चलाता है तो वो है रूपक में जो सब जितने भी अंग है उनकी सबकी तुलना एक से दूसरे के साथ में कर दी जाती है तो वैसे ही करके इन्होंने सब उसका बराबर कर दी और कहते हैं की ये है करी मधुप्र मुनिमन जो विजन जैसे ही अभिमत गतिलाये किस प्रकार से वो अभिमत गतिलाये मैंने अभिमत मैंने जो चाहते हैं वही गति उनको प्राप्त होती है कोई चाहता है कि हम भगवान के लोक में प्राप्त हो जाए तो सालों को मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं कोई चाहते है भगवान के निकट हम पहुंच जाए तो उनके स्वामी पर मुक्ति उनको प्राप्त हो जाती है कोई चाहते है जैसे भगवान है वही उनको भी प्राप्त हो जाए तो शारू को मुक्ति प्राप्त कर लेते को है कोई चाहते है की हम भी भगवान में ही मिल करके भगवत स्वरूप होने एकाकार प्राप्त करें इसका विस्तार इसलिए कर दिया एक बात ये जनक जी के भाग को देख ऐसे ऐसे जो भगवान के चरण हैं तो जनक जी का भाग ऐसे चरणों का जनक जी अपने हाथों से चरणों का स्पर्श करते हैं अब देखो ये सब तो भगवान शंकर जी भी याद कर रहे हैं मुनि लोग तो उनका स्मरण कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके हो रहा शंकर जी की जटाओं में ठीक है वो मकरंद आ गया उनके कमल का शंकर जी की जटा हुआ लेकिन शंकर जी भी इस भगवान के चरणों तक तो नहीं पहुंच पाए उनका स्पर्श तो नहीं कर पाए अब ऐसे जनक जी को क्या सौभाग्य प्राप्त है कि अपने हाथों से उन चरणों को अपने हाथों से पकड़े हुए संस्पर्श प्राप्त ये संस्पर्श देखो इनको अपने हाथों से किसी को प्राप्त हो तो जनक जी के जैसा सौभाग्य प्राप्त है ऐसा तो शंकर जी को भी प्राप्त है ऐसा तो मानो मुनियों को भी प्राप्त नहीं ऐसा तो समझो की और कहीं किसी को प्राप्त नहीं उस प्रकार का वर्णन करते हैं कि ऐसे जो है जनक जी उनके चरणों को अपने हाथों से धो रहे हैं पद तो भाग्य भाजन इसलिए जैसे कहते हैं ऐसे चरण जो है उनको जनक जी पखार पार रहे हैं तो भाग्य भाजन भाग्य के पात्र इतना भाग्य कितना तो होगा जैसे जनक जी का है ऐसा किसी का नहीं होगा जनक जय जय सब कहें और सब लोग जनक जी की जय जयकार करते हैं की देखो जनक जी कितने महान हैं कितनी इनकी महिमा है जो भगवान के चरणों को इस प्रकार रहे हैं तो उनकी जनक जी की भी जय जयकार बोलते है इस प्रकार से ये जो ये है जो प्रसंग है ये तो खैर इसलिए है कि जनक जी के भाग्य का वर्णन करने के लिए है की उनको कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ ये करने के लिए लेकिन अन्य लोगों के लिए पाठकों के लिए इस प्रकार का है कि जैसे शंकर जी को भगवान के चरणों में प्रीति है जैसे जनक जी को भगवान श्री राम जी की चरणों में प्रीति है उनका स्मरण करते हैं स्पर्श करते हैं उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए पूजन करना चाहिए यानी तो तो भगवान के चरण चित्र हो मूर्ति हो तो उनके तो चरणों का पूजन करें उनको प्रणाम करें उनका स्पर्श करें उनको करना चाहिए फिर अपने हृदय में उनका चरणों का स्मरण करें और बार बार स्मरण करें लगातार स्मरण करें जैसे शंकर जी के हृदय हिर्दे में हृदय रूपी सरोवर में भगवान राम के चरण कमल सदा ही विराजमान लेते हैं मान शंकर जी कभी भूलते ही नहीं सिद्धांत यही अध्यात्म का सिद्धांत यही है कि हृदय में भगवान का सदा स्मरण रहना चाहिए 24 घंटे कभी किसी अवस्था में भूलेगा एक क्षण को भी भूले और जिस क्षण भूल जाओ समझेगी उसी क्षण क्षण दुर्भाग्य जो विस्मरण प्रयास करते करते करते करते इस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए ऐसा नहीं कि जब तक थोड़ा बहुत बेमन से कहीं पूजा कर ली, बेमन से कहीं जो थोड़ा बहुत याद कर लिया सुन लिया ये तो सब प्रारंभिक पाठ है साधना की प्रारंभिक तैयारियां, अंत में पहुँचना कहाँ तक है कि सदा परमात्मा का स्मरण बनाए विस्मरण क्षण मात्र तो उन्हें ऐसे उनकी महिमा बताते हैं कि देखो अब ऐसा स्मरण करने से क्या होगा मिलेगा क्या तो उसका भी वर्णन हो गया मिलेगा क्या अब आप देख लो जैसे ये कहते है कि तो हैं कि कि मधु मुनि मन जो भी जन से ही अभिमत गति अरे जो जिसको अभिमत होगा वो सब प्राप्त होगा ऐसे बल्कि कह है सकते हैं की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की जो कामनाएं व्यक्ति की होती है भगवान के चरणों का स्मरण करने ऐसी करने से सभी प्राप्त होती है ये बताया और दूसरा पारमार्थिक लाभ जो बताया वो क्या बता दिया मुख्य से एक प्रकार से देखो जो, जो, जो अपने आध्यात्मिक साधना में दो मुख्य मंजिलें हैं पहली धर्म का पालन करें भगवान को समर्पित करके कर्म करें पुण्य कार्य करे उसके कारण उसमें शब्द तो गुणाना चाहिए उसके जितने भी काम क्रोध आदि विकार मिट जाने चाहिए उसके स्थान पर प्रेम दया क्षमा करना जैसे सद्गुणों के अंदर आ जाना चाहिए शांति उदारता प्रेम सहनशीलता इस प्रकार के सद्गुण जब उसके अंदर आ गए तो ये पहली उपलब्धि है एक मंजिल मानो पार हुई उसके बाद फिर दूसरी क्या है उस को प्राप्त करना परम गति को प्राप्त हुए तब, तब वहाँ की मुक्तियों के नाम फिर वहाँ हैं सालो है सामीत्य है शारुख्य है सायुज है तब उसके बाद मुर्तियों का लाना चाहिए तो कम क्रम से साधना चलती है दोनों का फल यह भगवान के चरणों का स्मरण करने से दोनों गतियाँ प्राप्त होती गई एक ये भी बता दिया कि जो ये सब सकल कलिमल भाज ये पहला लाभ बता दिया कि देखो तो इस प्रकार से भगवान के चरणों का ध्यान करने से चित्त शुद्ध हो जाए सारे दिकार मिट जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी, भी बता दिया कि देखो भगवान के तो चरणों का ध्यान करने से सबको जो वो परम गति जो प्राप्त हो गति जो वो भी प्राप्त हो जाती है तो ये इस बताने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से अब उसके आगे ये तो हुआ मैंने एक बात ये भी है की सुशीदास समय दिया वर्णन करने का उसका कारण क्या था जनक जी को भी इतनी देर लगी क्षरण पखड़ने उन्होंने जल्दी नहीं की ऐसा नहीं कि जनक जी ने जब जल्दी से पानी डाला और जल्दी छोड़ा जल्दी से ऐसा नहीं किया वो प्रेम के कारण से धीरे धीरे, धीरे जल डाल करके धीरे धीरे उनको बहुत देर तक और उनके चरणों का स्पर्श करने से शरीर में उनको रोमांचित हो भगवान का स्पर्श अब जगह जगह भगवान के शरीर का स्पर्श भी वर्णन किया कहीं कहीं अब जैसे जनकपुरी में जब भगवान श्री जी आए और नगर में घूम रहे थे जिस दिन प्रारंभ में उस दिन बालक लोग सब जनक भगवान श्री जी के पास आए और झरने लगे उनको देखने लगे कैसे सुंदर और ऐसे तो कभी देख नहीं पड़े जैसे किए तो इसके कारण से एक आश्चर्यमयी वस्तु जैसे देख करके उनके निकट जब पड़े सभी इकट्ठे हो लेकिन उसके बाद में फिर वो देखते हैं इनका शरीर जो है कुछ ऐसे जैसे अपने लोगों का जैसा मिट्टी का पानी का शरीर बहुत ही शरीर नहीं लग रहा है ये कुछ दूसरे ही प्रकार का लग रहा है जैसे मान लो कोई दुकान पर कहीं एक मूर्ति खड़ी हो जैसे कपड़ों की दुकानों पर मूर्तियां बना दी जाती है कपड़े बना भी जाते हैं कोई व्यक्ति जाए तो जाकर उसको देखे बिल्कुल सही पाना पड़ता वही का जितनी बड़ी आकार मनुष्य का होता है स्त्री पुरुष का होता है उसी बिल्कुल आकार कर ही देती है और बिल्कुल बनावट भी अच्छी लगी तो ऐसा लगता है बिल्कुल चुपचाप कोई एक व्यक्ति पहने हुआ खड़ा हुआ तो कोई छू करके देखना चाहे कि वास्तव में ये पुरुष है या पत्थर है या लकड़ी वकड़ी है तो ऐसा व्यक्ति को मन में लग सकता है ऐसे यहाँ पर ये देखते हैं कि भगवान राम का शरीर दिखाई देता है वो चमकदार भी दिखाई देता है अरे शरीर हमारे सब लोगों ने समझता अंधेरे में कोई हम लोग बैठे हो तो कोई यहाँ तो देख लेगा वो नहीं दिखाई देगा की अंधेरे में कोई दीपक की तरह शरीर प्रकाशवान थोड़े जो दिखाई दे लेकिन उनका शरीर इस प्रकार का दिखाई देता है जैसे मनी की उसमें मणि के समान प्रकाश हो चमकने वाला शरीर दिखाई देता है तो उनको लगता है आपके शरीर में मणि का बना हुआ तो नहीं है इसमें कोई और कुछ बात तो नहीं है ऐसे आप शरीर तेज होकर उनको छूने की कोशिश करते हैं लेकिन जब छू देते हैं उनके शरीर को तो उनका सारा शरीर रोमांचित होगा ये दूसरी बात मान उनके शरीर की जो दिव्यता है उसका प्रभाव उनके शरीर के ऊपर पड़ता है ऐसे जनक जी जब भी उनके चरणों में छूते हैं तो उनका शरीर रोमांचित हो जाता है आनंद से गदगद हो जाते हैं प्रेम परिपूर्ण हो जाते हैं, हैं इसलिए अभी दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ जब वो चरण पखड़ने का काम हो गया तो इसके बाद जब वो पाणी ग्रहण का कार्य प्रारंभ हुआ पानी ग्रहण पानी ग्रहण क्या एक चरण यही सब के सब अपने लोगों के जो पद्धतियां चली आ रही विवाह की उसमें चरण पखड़ना भी विवाह कहलाता है तो कि पैर पूछ दिए विवाह कर दिया ऐसे ही पानी ग्रहण कर दिया तो विवाह हो गया पानी ग्रहण भी विवाह की एक पद्धति में से एक आवश्यक नुस्खा भी है पानी हाँ। माने है हाथ और ग्रहण के बने पकड़ना पानी ग्रहण के बने हाथ पकड़ना बर बधू का हाथ पकड़ता है इसमें जो पानी ग्रहण हो गया तो उसका हाथ पकड़ाया जाता है पहले जो है उसकी बधू का हाथ ले करके बर के हाथ में उसके हाथ के ऊपर रखते हैं, तो रख के फिर उसको पकड़ा देते हैं, तब इस इसके बेहद हो जाता है तब तो उसका वर्णन करते हैं कि पानी ग्रहण कैसे हो रहा है तो बर कु करकल जोरी बर और कुर कुने सीता थी के मैने भगवान रहा मैंने यहाँ बर और बधू इन दोनों के करकल जोरी इनके दोनों के हाथ जोड़े पहले क्या किया जाता है कि बर के दाहिने हाथ के ऊपर बधू का दाहिना हाथ सीधा रख दिया जाता है पहले बर का हाथ उसके ऊपर कुछ पूजन सामग्री उसमें रखी जाती है चावल त्याग रखे जाते हैं उसके बाद फिर बधू का हाथ उसके ऊपर रख दिया गया सीधा हाथ रख दिया और वो पंडित लोग अपने जो है वो भेदपाट अपने बोलते रहते हैं मंत्रोच्चारण करते रहते हैं इसलिए अपने गान गाती रहती है उसी समय के अवसर के जो गीत है वो गाती रहती है वो सब कार्यक्रम चलता है उसी समय पर क्या होता है कि फिर वो हाथ जो है वो उलट दिया जाता है बदू का हाथ जो है उलट करके नीचे कर दिया गया जब नीचे कर दिया गया तो अब क्या हो गया कर्तल हो गया करतल जोरी ही अब इनके दोनों को जुड़ गया ये कर ये पल, तल करतल मैंने जोर मैंने दोनों हाथ इस प्रकार कर दिए गया एक ऊपर एक, एक हाथ ये कर दिया गया तो वो भी कार्यक्रम हो गया मैंने जितने डिटेल्स है उसी बात उनका सप्ताह जो है बताते जाते हैं कि जो किस प्रकार से हुआ इस प्रकार तो ये हो गया तो बर्फ करें और दोनों ये है वो साख कोचार क्या है शाखा का उच्चारण शाखा का मान वंश परम्परा की यह है बेदम की किस शाखा से इनका संबंध है इनके आदि जो है वो कोई किसी बेटर का है कोई भरतवाज गोत्र का गोत्र उनके ऋषि लोग प्राचीन काल में रहे उन ऋषियों का नाम और उसके बाद में जहाँ तक के नाम इनको याद हैं पूर्वजों के नाम उनके सब पूर्वज अमोकम पूर्वज हुए उनके पुत्र ये हुए उनके पुत्र ये हुए उनके पुत्र हुए उनके पुत्र ये इसी प्रकार के पुत्री के भी उनके जो पूर्वज जितने उनके सब उनका भी बताया की कहा से शुरू हुआ फिर उनके कौन से उनके पिता फिर उनके पुत्र कौन फिर पुत्र कौन इस प्रकार से सबका जो वर्णन करना साकुचार एक कार्य भी होता और ये दोनों तरफ से करते हैं क्योंकि उनको सबको मालूम रहता है पहले से उनके पास जानकारी रहती है की इनकी वंश परंपरा क्या है तो इससे भी ये भी मालूम होता है कि जब दो बरबधु का विवाह होता है तो उसमें उनके वंशावरी का भी एक महत्व होता है अब ऐसा नहीं कि दो पुत्र कहीं पूछा किनके पुत्र की कि पता नहीं किनके पुत्र पुत्री किनकी की पता नहीं कहाँ कहाँ से आ पुत्री ऐसे विवाह नहीं इसमें जो है इसके मैंने दोनों की शुद्धता का लक्षण ये है कि पहले से बिना परंपरा से क्रम से ये पद्धति चली आ रही है बंश पद्धत चलती है पूरे पूर्वज लोग जिस प्रकार के घटना में पूरा करते हुए जीवन जीते रहे हैं अब प्रकृतियाँ प्राप्त होती रही हैं उसी प्रकार की ये प्राप्त हैं उसी क्रम से आगे पद्धत चल रही है तो ये पारिवारिक एक प्रकार की व्यवस्था को और संगठन को बनाए रखने के लिए शुद्धता बनाए रखने के लिए ये भी विवाह के समय से बोलना पड़ता है तो साको चार सायो पाणी ग्रहण बिलो फिर देखा जिस प्रकार से पानी ग्रहण हो गया पाणी ग्रहण का कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ बिलोक विधि दि सुर मनुज मुनि आनंद भरे और सब आनंद में परिपूर्ण हो गए इनको देखकर के विधिमान शंकर तथा तो और देवता जितने भी हुए जितने मनुष्य है मुनि लोग है ये सब वहाँ उपस्थित तो सबने देखा की पाणी ग्रहण हुआ और सब से परिपूर्ण हो गए तो बार बार ये तो कहना ही पड़ता है सब आनंदित हैं अब धनिग्रहण हुआ तो भी सब आनंदित है सुखमूल दूल्हा देख दंपति हुई हो। अब दंपति के माने फिर क्या हुआ जनक जी और सुने इन्होंने अब दोनों को देखा बरमूल दूल्हा देख सुख मूल दूल्हा जो है भगवान राम है इनको जनक जी ने क्या देखा अरे भाई ये तो आनंद के समस्त आनंद की, की जड़ संसार में जो जो भी सुख प्राप्त होते हैं लोगों का उन सब सुख का मूल कारण क्या है अब देखो यहाँ बताते जाते हैं सबका सुख, चाह सुख चाहे व्यक्ति को संसार में स्वादिष्ट भोजन का सुख मिल रहा हो चाहे आराम से लेटने का सुख मिल रहा हो चाहे सवारी सुख मिल रहा हो चाहे ए कंडीशन का एयर कंडीशन का सुख मिला सारा सुख जो व्यक्ति का सब है सबके सुख का मूल सुख है परमात्मा परमात्मा आनंद स्वरूप वही परमात्मा का आनंद किसी व्यक्ति के हृदय में आकर के प्रकट होता है तब व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है संसार की कोई वस्तु में आनंद नहीं है इसलिए जो भी लौकिक आनंद है उस लौकिक आनंद की भी जड़ कहाँ से आया परमात्मा तो जनक जी ने इस प्रकार देखा कि जो इस समय स्वाह हो है वो परमात्मा है और सीता जी जो वो हो उन्हीं की बधु हैं इस प्रकार से उनको देखते एक बात और भी है जब देखते है की भागवत में भगवान कृष्ण और राधा का जब वर्णन आता है तो भागवत में राधा का ज्यादा वर्णन तो नहीं है लेकिन और शख्सियों का बहुत से उनका सप्ता है जिनके साथ में होता एक शक्तियों की तरह से राधा का भी नाम आ जाता है लेकिन अन्यान ने और कवियों ने, ने बाद में राधा का बड़ा वर्णन किया और जो वर्णन वहां किया तो क्या बोले वो कि भगवान राम भगवान कृष्ण वो तो चित्त है माने चेतना के पुण्य और राधा क्या है वही परमात्मा राधा है और राधा जो है वो आनंद पुण्य है चिदघन आनंद घन ये दोनों मिलकर के पूर्ण ब्रह्म का रूप धारण करते है ऐसे यहाँ पर भगवान राम तो चित्तघन और सीताजी आनंद घन अब इन दोनों का एक साथ में हो जाना इस समय चेतना में आनंद की अनुभूति होना बिना चेतना के आनंद नहीं और आनंद के बिना चेतना की पूर्णता नहीं। चेतना तो वैसे भी आ जाएगी मन बुद्धि में भी चेतना प्रकट हो जाएगी प्रतिम्ब रूप में लेकिन उसकी पूर्णता कभी है जब उसका जो हो स्वतः जो आनंद प्रगत हो तब इसकी पूर्णता है इसलिए यहाँ आनंद का भी उल्लेख कर दिया हृदय उनका मन आनंदित हो गया यहाँ हूला शब्द आनंद के लिए कहा क्या उनका हृदय आनंद से परूर्ण हो गया और उस आनंद के कारण शरीर रोमांचित हो गया ऐसे करके जनक जी ने क्या उनका ये देख करके इस प्रकार और परिलोक कई लोग वेद विधान कन्यादान लपभूषण किए अब इसके बाद कन्यादान का प्रारंभ हुआ फिर लपभूषण वाणी जनक जी ने कन्यादान किया अब देखो एक तो ये हुआ चरण पूजन का कार्य हुआ कार्य पूजन हुआ और दूसरा फिर पाणी ग्रहण हुआ फिर तीसरा कन्यादान हुआ चौथा फिर उसके बाद में चारों तरफ नंबर पे घूमना है, कितने सब कार्य होना हाँ हो हो सब जा करके कहीं जुड़ा ऐसे थोड़ा हो जाता है थोड़ी होगा ऐसे ही सिर्फ कहते हैं सब कन्यादान हुआ कन्यादान के माने क्या हुआ अब जनक जी ने अब सुनैना ने सीता जी को भगवान राम को दान कर दिया दान कर दिया दे दिया अभी तक वो अपनी पुत्री पुत्री करके आधिपत्य उनका हद तक था जैसे कोई बच्चे कोई धन देकर किसी को दे देता दे दे। तो का फिर अधिकार नहीं रह जाता इसलिए एक भाव इसमें विवाह के साथ ये भी रहता की अब विवाह करने के बाद में पुत्री के माता पिता उसे अपना अपना मेरी पुत्र मेरी पुत्र इस भाव को कम कर पुत्री तो रही लेकिन अब पुत्री कहने मात्र को बस ऐसा समझ अब वो पुत्री पुत्री कुछ नहीं अब तो दान कर दी गई बस तो दूसरी गई अपनी नहीं ये भाव मन में आ जाना चाहिए और अगर ये भाव नहीं आता तो संकट उपस्थित होते समस्याएं आती कनक आती है, है। इसलिए करने के लिए कन्यादान का कार्य किया कन्यादान्य भूषण किया और हिमवंत जिम गिर महेश हरी श्री सागर दई हिमवंत अत्यो उदाहरण वही आ गया जैसे पहले हिंदी मंग बनी जन मैना जैसे हिमांचल के साथ मैना हो उसी प्रकार जनक जी के साथ सुनैना हेमंव जी में गिरिजा महेश्वरी जैसे हिमांचल ने पार्वती जी को शंकर जी को सौंपा था और हरि श्री सागर दई और दूसरा उदाहरण ये है जैसे सागर ने श्री मैने लक्ष्मी जी को हरि माने विष्णु भगवान को दिया सागर के चौदह रत्न निकले उसमें से एक लक्ष्मी जी भी निकले जब लक्ष्मी निकली तभी किन दिया जाए सब ने निर्णय किया कि विष्णु भगवान को देना चाहे ये तो उन्हीं के प्रकाशित पुरौने के साथ तो लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की थी ही वो अर्धांगनी करके पहले ही से थी लेकिन किसी साप के कारण से वो फिर जाकर के तो समुद्र में चली गयी और जो समुद्र में घास करने लगी तो उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ तब तो लक्ष्मी जी फिर निकली जब निकली तो फिर क्यूँकी वो विष्णु भगवान की ही इसलिए सागर में विष्णु भगवान को ही फिर सौंप दिया क्या साप का जो था वो अभिशाप खत्म हो गया अब इसका मोचन हो गया अब उसके बाद फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को फिर विष्णु भगवान को दिया तो वहां पहुंच गई जिस प्रकार से सागर ने लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान को दिया था इसी प्रकार से जनक जी ने सीता जी को भगवान राम को सौंप दिया तो ये कन्यादान का हुआ। कन्यादान की बात कह रहे हैं कन्यादान कैसे हुआ अब जैसे समुद्र में लक्ष्मी जी निकली तो समुद्र की पुत्री हो लक्ष्मी जी वैसे भी जहाँ कहीं देखोगे उनकी आ, महिमा दाई जाती है स्थितियाँ होती है वहा उनको सिंधु सुता प्रिय कर्मता क्या सिंधु को ने क्या समुद्र और सुता सीतामन पुत्री तो ये लक्ष्मी जी हैं समुद्र की पुत्री तो समुद्र की पुत्री जब हुई तो पिता ने क्या किया सागर में जो है उनको समर्पित कर दिया विष्णु भगवान केवनी की वस्तु बस उसी भाव को यहाँ व्यक्त करने के लिए कहते है की तो उनकी जिनकी वस्तु थी उन्हीं को तो वो समर्पित कर दी गई इसी प्रकार से जनक ने भी जी को भगवान राम को समर्पित कर दिया और तुम्हें जनक राम से समर्पित उसी प्रकार जनक जी ने सीताजी को भगवान राम को समर्पित कर दिया और विश्व कल की नई और सारे विश्व में ये कीर्ति की गई कि जनक जी ने सीताजी को भगवान राम को समर्पित किया जैसे पहले से बहुत प्रसिद्ध था कि हिमांचल ने पार्वती जी को शंकर जी को दे दिया उनका दिला जैसे बहुत काल में पहले प्रसिद्ध था की सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया ऐसी प्रसिद्ध ये हो गया की जनक जी ने सीता जी को भगवान राम को समर्पित किया तो ये एक तीसरी प्रसिद्ध घटना इस प्रकार की घट उसी के समान तो संसार भर में एक थी थी और बढ़ गई है तो क्यों करे विदेह विदेह मूरत अब उसके बाद ये होता है कि जब इतना सब कार्य हो जाए तो उसके बाद जब कन्यादान करता है तो कन्यादान करने के साथ में दान के समय में दर्द भी हाथ पर रखा जाता है वैसे तो कन्यादान के साथ में बहुत सामग्री बाद में दी जाती है वो अलग बात है लेकिन कन्यादान के समय कुछ द्रव्य संपत्ति सम्प्रति कुछ रूपया सोना चांदी कुछ आभूषण कर करके हाथ पर तब वो कन्या का हाथ उसके बड़ के हाथ में दिया जाता है तो वो सब इस प्रकार का भी सब कार्य हुआ या और ये सब करने के बाद में फिर विनती की जाती हाथ जोड़ करके विनती करते हैं की हम आपको दे कह सकते हैं हम आपकी सेवा कर कह सकते हैं हमें जो कि जो था वो सब हम आपको समर्पित करते हैं और जो कुछ तो सेवा कर सकते थे वो आपकी सेवा की हमने आपकी इस प्रकार के ऐसे उनसे विनती की जाती है लेकिन जनक जी समय कहते हैं कि जनक जी इतने गदगद हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं, इतने ज्यादा आंद से उमग रहे हैं कि ऐसी अवस्था में गला जो गला रूधा हुआ अब वो कुछ बोले और विनती करे तो कैसे करें तो कहते है क्यों करे विनय विदे अब यहाँ विदेश जनक जी के स्थान पर विदेश अभी विदेह विधेयरा जनक जी के भगवान राम की स्तुति करे तो कैसे करे विधेयक तो कि राम ने जनक जी को वास्तुन विधेय पर दिया अभी तक विदेह विधेयक नात्र थे बिना शरीर के माने आत्मज्ञानी होने की का लेकिन अब तो भगवान राम ने इनको वास्तव में इस समय क्यूँकी इस समय स्तुति करनी चाहिए मान लो मिल लोग उनसे कहते नहीं है की आप कन्यादान हो गया अब आप स्तुति कर लो इनके तो जनक जी अब जो उनसे स्तुति करें तो आप कहते हैं कि वो समय ये शरीर उनका विदय हो गया वाणी इनकी निकलती नहीं गदगद हो गयी तो कैसी विनती करें तो करी हो विधिवत पीठ गांत जोरी होने लागी भावरी इसके बाद में फिर पानी ग्रहण के बाद में फिर हो यज्ञ मैंने होम तो मैंने आवतियाँ दी गई वहाँ पे एक हवन कुंड बनाया गया था उसमें आवतियाँ मंत्र बोले गएतिया और उसके बाद लागी भावरी। भी सोचते है तो हम बहुत कथा विवाह तो की बार कथा करते रहे तो रामायण जो हो सब इसी पर हो जाए विस्तार उन्होंने पहले दो पुस्तकें पहले लिखी थी एक लिखी थी पार्वती मंदिर उसमें पार्वती जी का विवाही विवाह का एक लिखी थी रामलला ने कम प्रसिद्ध ये पुस्तकें प्रारंभिक पुस्तकें तो इसी राशि के है उसमे जो उनके भगवान श्री राम जी के बाल काल में जो उनका विस्तार इत्यादि अब यहाँ जो है अगर वो उसी तरह से जो पार्वती मंगल की तरह से कथा विस्तार करने लगे तो तमाम बढ़ती चलिए चलिए कथा वो तो संक्षेप कर वैसे नियम इस प्रकार के की ये सरकार होने के बाद में फिर होने लगी भावरी माने भावरे होती है साथ भावरे मंडप की कलश की मंडप होता है मंडप के नीचे कलश होता है तो वैसे तो जो, जो कलश की स्थापना होती है मुख्य रूप से कलश की ही चारों तरफ भावरे होती हैं लेकिन कलश के साथ मंडप भी लगा रहता है तो लोग यही समझते हैं मंडप के चारों तरफ भावरे हो रहे हैं इस प्रकार समझते हैं मंडप के चारों तरफ लेकिन अपने वैदिक विधान के अनुसार जो कलश की स्थापना है उसी की चारों तरफ भाव आगे आगे बढ़ पीछे पीछे बच चार भावरे जो पड़ती है वो बिना गांठ जोड़े करती हैं चौथी भावरे जब पड़ती है तब उसमें दोनों की गांठ जोड़ दी जाती है वो बधु की जो उसको ओढ़ी हुई चंडी वो और गढ़ का जो पीताम्बर जो वो उन दोनों की गांठें जोड़ दी गई और उसके बाद में फिर शेष भावरे जो वो हो, इस प्रकार से पड़ते हैं लेकिन तुलसी राशि इस प्रकार से कह दिया कि बस करीब होम विधिवत होम विधिवत होम हुआ हो कि मैंने एक देवता के बाद दूसरा दूसरे के बाद देवता उस प्रकार जिस क्रम से होता है उसी प्रकार विधान बिद हुआ और विधिवत इसके लिए भी है कि गांठ जोड़ी विधिवत गांठ जोड़ी तो मैंने विधिवत गांठ जोड़ी मैंने तो जो लगता है तुलसीदास ने कहा नहीं विधि पूर्वक गांठ जोड़ी गयी और भावरे पड़ी तो इसके मैंने ये हो गया की तीन भावना करके चौथी भावर में गांठ जोड़ी गई उसके बाद में वो चार भावरे फिर पड़ी ये विधि पूर्वक इस प्रकार से यह विवाह का कार्यक्रम जय धुन बंदी सुनी मंगल गान निशान अब जय जयकार हो रही है जय जयकारी है बंदी हैं। ये लोग बंदी ये माध्यम बंदी माग जो इत्यादि जय जयकार बोल रहे है वो, वो भी बोल है। रहे, है। रहे हैं मंगल गान स्त्री मंगल गीत गा रहे हैं निशान बाजे बज रहे ये सब रहा है एक एक शब्द के द्वारा सबका वर्ग तो सुन बर हर सही बर सही विभुन और सब ये सुन कर के देवता लोग प्रसन्न लो है और वर्षा ही विबुर और कल्प वृक्ष के फूल देवता लोग बरसा रहे हैं सुजान मैंने वो बुद्धिमान लोग सब देवता लोग बड़े बुद्धिमान है वो जानते हैं कि फूल के साधारण फूल तो हमने खूब बरसा अब तो हो गया बुद्धा पूरा अब तो जो है कल्प के फूल बरसा देने का इसलिए उन्होंने समय कल्प के फूल बरसा दिए कल्प के फूल जो है वो माने कुंडियों का कल समस्त पुण्य सबके जितने लोग वहाँ उपस्थित है सब इस समय पुण्य महान है जो की भगवान श्री राम जी सीताजी का विवाह देख रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं चाहे सुनैना जनक जी हों चाहे उनके यहाँ की और भी हों पुरुष हो जनक जी के भाई लोग हों बंधु बांधव लोग हों सब प्रसन्न है महाराज जो प्रसन्न है और उनके साथ बराती आए जितने लोग वे प्रसन्न है ये सब आनंदित प्रसन्न है तो इनकी सबकी प्रसन्नता को देख करके तो देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए किस समय तो सभी लोग प्रसन्न तो माने उस समय प्रसन्नता का आनंद कहा मैंने सागर भरा हुआ वही लहरा रहा है तो उसी समय जो है वो देवताओं ने कल्प बक्ष के फूल बरसा दिए इससे ज्यादा पुण्य क्या हो सकता है और इससे ज्यादा पुण्य का फल क्या हो सकता है तो सभी इकट्ठे होकर के इसमें आनंद प्राप्त करूँ इस प्रकार से जो है ये विवाह का कार्य सम्पन्न हो अब ये भावरे आगे चलती रही हूँ नियुपते वयस मदीये सत्यम दवामी चला नखिला भक्ति प्रयाच रघुक निर्भरा मे काम आदिदोषिता कुरानुस श्रीराम जय राम